अमृतवाणी अध्याय सात संसाराशक्त लोगों का जीवन संसारी जीव के लक्षण 188 मनुष्य दो प्रकार के होते हैं मानुष और मनहोस जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं और जो कामनी कांचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे साधारण मानुष हैं एक नमाशी जिस प्रकार एक ही किस्म का मुखौटा लगाकर कई तरह के लोग घूम सकते हैं उसी प्रकार मनुष्य का चोला धारण कर घूमने वाले तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं ऊपर से सभी मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं पर कोई खतरनाक चीता है तो कोई भयंकर रीछ कोई धूर्त लोमड़ी है तो कोई जहरीला सांप एक जिस प्रकार चलने सारयुक्त वस्तुओं को छानकर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है उसी प्रकार का दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं पर बुरी बातें अपने में रख लेते हैं सूप का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है सज्जनों का स्वभाव सूप ही की तरह सारग्राही होता है एक संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध लेते हैं वे मुक्त होना नहीं चाहते अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं है और न उस पर सगे संबंधियों की देख रेख का भार ही है तो वह कोई कुत्ता बिल्ली बंदर या तोता पाल लेता है और किसी तरह अपने संसार तृष्णा को तृप्त करना चाहता है मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है एक सौ बयानबे हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नज़र आता है वह अपनी माँ का दूध पीता और दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है वह सूखने लग जाता है उसकी सारी उमंग जाने कहाँ चली जाती है और वह दुखी मनहूस चेहरा दि लिए दिन नज़रों से देखने लगता है इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार की झंझटों से मुक्त रहता है तब तक वह आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है परंतु जैसे ही वह विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया जाता है उसका सारा आनंद जाने कहां लापता हो जाता है उसके चेहरे पर हताशा उदासीनता और उद्विग्नता का भाव छा जाता है उसके चेहरे की रौनक गालों की लाली सब उड़ जाती है और चिंता के कारण ललाट पर बढ़ पड़ जाते हैं जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त खिले फूल जैसा ताज़ा और ओस कणक जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है वही धन्य है एक सौ तिरानवे जिस प्रकार छोटे बालक या बालिका को संभोग सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता उसी प्रकार विषयाशक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता एक सौ चौरानवे संसारी जीव संसार में सदा असह्य दुःख क्लेज भोगता है किंतु फिर भी वह कामनी कांचन का चस्का छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता एक सौ संसारी जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुहाता वह स्वयं तो कभी भजन कीर्तन या हरिनाम सुनता ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता वह धार्मिक संस्थाओं और धर्मात्माओं की निंदा करता है और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है एक सौ यहाँ भक्तों के साथ कभी कभी विषयाशक्त संसारी लोग भी आ जाते हैं उन्हें धर्म संबंधी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती अगर उनके साथ ही अधिक देर तक धर्म प्रसंग सुनते रहें तो वे बेचैनी से अधीर हो उठते हैं जाने के लिए उतावले होकर वे अपने साथियों को बार बार कोसते रहते हैं चलो ना और कब तक बैठोगे यदि उनके साथी ना उठे और कहे कि थोड़ा रुक जाओ अभी चलेंगे तो थोड़ी देर में उगता वे कहते हैं अच्छा तो तुम यहीं बैठो हम तब तक नाव पर बैठकर तुम्हारी राह देखते हैं एक सौ कबूतर के गले को ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ महसूस होते हैं वैसे ही विषयाशक्त संसारी लोगों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई तरह तरह की विषय वासनाएँ स्पष्ट प्रतीत हो जाती है एक अंठानबे दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघराले भाल की तरह होता है जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघराले बाल को सीधा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता एक सौ साधु का कमंडलु चारों धाम घूम आता है पर उसका कड़ुआपन ज्यों का त्यों ही रह जाता है विषयी जीव का मन भी ऐसा ही होता है 200 कच्ची मिट्टी से कुम्हार चाहे जैसी वस्तु गढ़ लेता है परंतु मिट्टी यदि एक बार जलकर पक्की हो जाए तो उसके द्वारा गढ़ना नहीं हो सकता इसी तरह यदि हृदय विषय वासना की आग में एक बार जलकर कर पक जाए तो उस पर ईश्वरी भावों का प्रभाव नहीं होता उसे अभिकसित आकार नहीं दिया जा सकता 201 जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता उसी प्रकार बुद्ध जीव धर्मोपदेश को आत्मसात नहीं करता है 202 पत्थर पर कीला ठोकने से वह अंदर नहीं जाता परंतु जमीन में आसानी से चला जाता है इसी प्रकार सत्पुरुषों का उपदेश बुद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता किंतु विश्वासी व्यक्तियों के हृदय में सरलता के साथ गहराई तक चला जाता है 203 नरम मिट्टी पर आसानी से किसी वस्तु की छाप पड़ जाती है पर पत्थर पर यह संभव नहीं होता उसी प्रकार भक्त के हृदय में ही ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ती है बद्ध जीवों के हृदय में नहीं 204 जिस प्रकार पुल के नीचे नाले का पानी एक ओर से आता और दूसरी ओर से बह निकलता है